हमारी आंख पर लगे हुए चश्मे के कारण ना होता तो हम एक बार वस्तु को खूब कटोल करके परीक्षा करके देख लेते और उसमें रंग दिखना बंद हो जाता ये अमुक रंग की है पर तो अमुक रंग की है ये समझने पर भी थोड़ी देर के लिए चश्मा उतार दें, और अमुक रंग की समझ लेते फिर भी चश्मा लगा होगा तो रंग तो दिखा जाए तो ये जो बुद्धियादि की उपाधि है आप इसके बारे में विचार करो कि यदि ये बिल्कुल सच्ची होती और आत्मा से जुदा होती तो हम जान लेते बुद्धि को और आत्मा अलग से हो जाता और जान लेते आत्मा को और बुद्धि अलग से हो जाती और यदि चश्मा उतर जाता है ना तो इसका भान ही नहीं होता इसी से तत्वज्ञानी को भी प्रपंच का भान होता रहता है तो आप ऐसा नहीं समझना कि तत्व ज्ञानी होने पर मकान मालूम नहीं पड़ेगा स्त्री मालूम नहीं पड़ेगी धन मालूम नहीं पड़ेगा खाना पीना मालूम नहीं पड़ेगा चलना चलना बंद हो जाएगा जो तो कुछ नहीं होगा आप जो के त्यों रहेंगे आपकी बुद्धि में दोष होने के कारण जो आपके साथ उपद्रव लग गए हैं असनाया मैं भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ मैं कामी हूँ मैं क्रोधी हूँ है न मैं जन्म मरण वाला हूँ मैं जाने आने वाला हूँ ये जो सैकड़ों उपाधि आपके साथ उपाधि माने उपद्रव है न जो अन्य के स्वरूप को उपद्रुत कर दे क्या उपाधि लग गई ऐसे बोलते हैं हिंदी में ऐसे बोलते हो कि क्या हमारे पीछे उपाधि लग गई उपाधि उपद्रुत हो गया मैं उपद्रव हमारे पीछे लग गया तो पहले ये दो बात सुनाई कि उपाधि अगर सच्ची हैं तब भी दो में एक का विवेक करने से दोनों का ज्ञान हो जाएगा और उपाधि यदि मिथ्या हो बिल्कुल असत हो गए तो ज्ञान होने पर भान नहीं होगा और जैसे रज्जु सर्प का रज्जु ज्ञान होने पर जैसे सर्प का भान नहीं होता लेकिन आकाश की नीलिमा ये ज्ञान होने पर भी की आकाश में नीलिमा नहीं है भासती है क्योंकि जाना ज्ञान दोनों आकाश का ज्ञान होवे तो भी और ना होवे तो भी दोनों हालत में आख से तो नीलिमा दिखती ही है तो बच्चे उसको सच्ची समझते हैं और समझदार लोग उसको मिथ्या समझते हैं और दिखती दोनों को एक तरीकी है ये देखो मितया मिथ्या का भेद आपको बता रहे है रज्जू में सर्प भी मिथ्या है परंतु रज्जू का ज्ञान होने पर नहीं दिखता है और आकाश में नीलिमा भी सच्ची है परंतु वहाँ आकाश का ज्ञान होने पर वो दिखती रहती है तो ये क्या हुआ निरुपाधिक भ्रम का उदाहरण है रज्जु सर्प और उपाधिक भ्रम का उदाहरण है आकाश की निलीमा अब ऐसी स्थिति में ये जो बुद्धियादी है ये क्या है अरे बाबा अपने आप को ब्रह्म न जान करके तुम दुनिया को देख रहे हो ठीक है अपने आप को ब्रह्म जान लोगे तो दुनिया आकाश की नीलिमा के समान मिथ्या है दीखती रहे कोई हरज नहीं अब कोई विवेक ही नहीं करे तो आकाश और नीलिमा एक मालूम पड़े बल्कि आकाश न मालूम पड़े नीलिमा ही मालूम पड़े कोई विवेक ही न करे तो रज्जू न मालूम पड़े सर्त ही मालूम पड़े तो इसलिए विवेक करने की आवश्यकता है तो अब ये बात स्पष्ट हुई ये जो भेद दिखाई पड़ता है ना एक और भी बात है वस्तु और वस्तु का भेद हाँ भेद तो आप जानते ही होंगे एक देखो तो एक कागज है और एक घड़ी है बोला तो दोनों में विजातीय भेद है, है बोला और दो कागज हो तो सजाती भेद हो गया एक घड़ी है लोहे की बनी और एक कागज है तो ये दोनों विजाति हैं। घड़ी की जाति अलग है घड़ी की किस्म अलग है कागज की किस्म अलग है और दो कागज हो तो बोले सजातीय हैं, कागज कागज हैं। और एक ही कागज में ये बाहर और ये भीतर और ये चम लम्बाई और ये चौड़ाई है ये क्या है कागज का स्वगत भेद है ये तीन प्रकार का भेद विजातीय भेद सजातीय भेद और स्वगत भेद जैसे एक पशु है और एक मान, मानुष है तो ये क्या भेद हुआ विजातीय भेद हुआ हो है? और एक मानुष है और दूसरा भी मानुष है तो सजातीय भेद हुआ और ये कही मानव है तो उसकी ये आंख है ये नाक है ये मुंह है ये आख है ये पाव है ये क्या हुआ कही स्वगत भेद हुआ है तो भेद यदि अनिर्वचनीय वस्तु का दिखाई पड़ेगा तो भेद भी अनिर्वचनीय होगा और यदि वस्तु निर्वचनीय होगी तो उसका भेद भी निर्वचनीय होगा तो ये जो भेद दिखाई पड़ रहा है तत्व नहीं इसको तो तत्व कह सकते न अतत्व तो कह सकते तत्व तो क्यों नहीं कह सकते बोले तो ब्रह्म दृष्टि से नहीं है अतत्व तो क्यों नहीं कह सकते तो दिख रही है समझूवन इंद्रियों से अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में ये जो अनिर्वचनीय भेद है अनिर्वचनीय भेद और जो ब्रह्म ज्ञान होने पर भी प्रतीत होने वाला है वो अधिस्थान ज्ञान के बिना माने ब्रह्म ज्ञान के बिना ये भेद भ्रांति निवृत्त नहीं हो सकते आप वेदांतियों की इस बात को भी पकड़ते होंगे भेद की निवृत्ति नहीं होती भेद भ्रम की निवृत्ति होती है भेद निवृत्त नहीं होता भेद का भ्रम निवृत्त होता है माने बुद्धि का दोष निवृत्त होता है आप ऐसे इसको समझो कि वेदांत बुद्धिगत दोष की निवृत्ति के लिए है प्रपंचगत दोष की निवृत्ति के लिए नहीं है, नहीं है। ये वेदांत वस्तु में कुछ परिवर्तन नहीं करता उस वस्तु के बारे में जो गलत ख्याल है उसको मिटा देता है अगर आप ये समझे है कि वेदांत हमारे घर में पैसा लेके आएगा तो वेदांत पैसा लेके नहीं आएगा। या वेदांत ज्ञान होने से पैसा चला जाएगा तो भी मत समझिए पैसे के साथ वेदांत छेड़छाड़ नहीं करता है, है? ये तुम्हारी बुद्धि के साथ छेड़छाड़ करता है और बुद्धि में जैसा पैसा है वैसे ही ये शरीर भी है है ना? पैसा और शरीर दोनों एक तरीका है पैसे में भी मेरापन झूठा है और देह में भी मेरापन झूठा है ये बुद्धि के साथ छेड़छाड़ करके उसको ठीक करने के लिए वेदांत होता है तो आप बताते हैं तो ये जो स्वयं प्रकाश आत्मा है ये अनवच्छिन्न है ये आत्मा है और बुद्धि आदि जो हैं, ये परिच्छिन्न हैं। तो ये परिच्छिन्न से अपरिच्छिन्न जो है वो जुदा है परंतु ये जो जुदाई है ये समझ में नहीं आती जब ये जुदापना समझ में नहीं आता तब तो खुदा नहीं रहता है खुद ही हो जाती है बोला को ते हैं। अच्छा अब एक दूसरी बात ये जो अपना आत्मा है ये अहम प्रत्यय का विषय है कि नहीं है आ, बढ़िया इसका भी विचर्च का में किया हुआ है और आजकल के लोग तो तकलीफ नहीं उठाते हैं तो देखने का समझने का पढ़ने कहते हैं आओ पहले आपका मानसिक विश्लेषण करें में दो धातु हैं एक तो जैसे जाना है जाना भी ज्ञान जिससे ज्ञान शब्द बनता है और एक अनुभव अनुभव शब्द बनता है इसको पहले देखता हूँ परमार्थ रूप में इसको तो तो लोक में जिस अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है वेद में भी उसी अर्थ में शब्द का प्रयोग किया जाता है तो व्याकरण की रीति से धातु दो तरह के होते हैं एक सकर्मक और एक अकर्मक ये संस्कृत पढ़ने वाले जानते हैं हम समझते हैं सभी भाषाओं में ये बात होगी क्योंकि दूसरी भाषाओं की बात है, है ना दूसरी भाषाओं की बात में जानता नहीं तो कैसे मैं कहूं कि विश्व की सारी भाषा में ये बात होगी तो जैसे जानामी का प्रयोग करना होगा ना जानता हूं तो ऐसे कहना पड़ेगा घटम जानामी। मी कर्म हुआ कर्म क्या है घड़ा घड़ा जाना जाता है लेकिन जब हम भवानी शब्द का प्रयोग करता हूं जब हम भवानी भवानी शब्द का प्रयोग करते हैं अहम भवानी है न तो इसमें घटम की तरह कोई चीज नहीं होगी होना स्वयं होता है अब तो कोई तो भी भाषा हो आप जानते हैं हैं? अस्थि है ना? अब इसमें कर्म की जरूरत नहीं है जैसे घटम जानामी में जानने के लिए एक विषय रूप घट की जरूरत है, है? वो ऐसे अस्मि, अस्मि में मेरे सिवाय दूसरी कोई चीज की जरूरत नहीं है ना मैं ही। अब देखो ये सकर्मक अकर्मक का भेद ये बात अस्मि ये अकर्मक धातु है और जानामी ये सकर्मक धातु है ऐसी गिनती करके बताया हुआ है व्याकरण में आ, हमको श्लोक भूल जाता है स्वामी जी को याद होगा चाहे दादा को याद होगा हाँ हाँ हा? हा? हा? हा? हा? हा? वो एक श्लोक ही हम लोगों को रटाया गया था बचपन में और लज्जा लज्जा सत्ता स्थित जागरणम निद्रा क्षय जीवित मरणम ऐसे भात गणम तमकर्मक मारो अकर्मक भातुओं की गिनती याद थी हमको कितनी है जैसे जागता है क्षीण होता है डरता है इसमें कर्म की जरूरत कर्म की जरूरत नहीं है अस्थि सत्ता अस्थि लज्जते लजाता है आ, तो किसको नहीं आ, वो तो फिर लज्जा ही हो जाएगा बोला यदि कर्म की अपेक्षा होगी तो शत्रु लज्जे थी ऐसे होगा और स्वयं जब लज्जते होगा तो कर्म नहीं होगा तो ये बात जागृति निद्रातीयते विजेती कोई कर्म की जरूरत नहीं स्वयं में होता है तो देखो जाना हूं जानता हूँ किसको तो घट जाना जाएगा वो प्रमेय होगा बोला और घटाकार वृत्ति जो है वो प्रमाण होगी घट का जो ज्ञाता होगा वो प्रमाण प्रमेय विशिष्ट होगा प्रमाता माने ज्ञाता ज्ञान ज्ञे की त्रिपुटी होगी लेकिन जब अनुभव आदमी होता है तो ये सत्ता सत्तार्थक धातु है ना सत्ता यहाँ ये सत्यार्थक धातु है अस्सी अस्मी प्रकाशते प्रकाशते सविता चेतती आत्मा इसमें कर्म की जरूरत नहीं पड़ती तो इसका अर्थ होता है कि हमारा ज्ञाता भी केवल इदम नहीं है अनिदम भी है ये अभ्यास के लिए इस पर पंचपालिका विवरण अरिज विवरण तात्पर्य परिशोधनी प्रबोधनी विवरण रात बहुत ही कारण है पंचपालिका की तो परंपरा ही बिल्कुल न्यारी है तत्वोधीपक तो आपको असल में जो सकर्मक ज्ञान का कर्ता है ना वहां भी किंचित कर्तृत्व तो अवशिष्ट है ना कर्म कर्मभूत वस्तु का जो ब्याा है वो प्रमाण और प्रमेय दोनों से युक्त होने के कारण ईदा क्रांत है और अनुभवात्मा जो ज्ञान है वो ईदंता क्रांत नहीं है अनिदम है माने ज्ञान के दो स्वरूप मालूम पड़ते हैं एक यह है यह यह और एक यह नहीं यह नहीं यह नहीं अहम बोलने की जरूरत नहीं है हो ना अनिदम माने अहम तो में दो अंश है अयमहम घटम जाना अयमहम अहम पटम जाना अयमहम अहम मठम जाना मैं तो इसमें मट का ज्ञाता घट का ज्ञाता पट का ज्ञाता कर्म भूत ज्ञान के भेद से जुदा जुदा, जुदा भासता है जैसे न्याय का ज्ञाता व्याकरण का ज्ञाता ये न्याय न्यायाचार्य विद्वान ये वेदांशाचार्य विद्वान ये व्याकरणाचार्य विद्वान देखो विषय के भेद द्येद से विद्वान में जैसे भेद की कल्पना होती है ना, विषय के भेद से विद्वान में भेद की कल्पना होती है ऐसे विषय ग्रमेय गत भेद को लेकर के और प्रमाण रूप वृत्ति के भेद को लेकर के प्रमाता में भी भेद की कल्पना होती है ये हीरे के जानकार हैं, ये सोना पहचानने में माहिर है, हैं, हैं? है ऐसा तो ये जो ज्ञान है ये सकर्मक ज्ञान है वो इसमें इसमें जो प्र, प्रमाण वृत्ति है वो गर्भवती है उसमें दो अंश है प्रमाण वृत्ति में दो अंश है एक तो पति का अंश है और एक पुत्र का अंश है उसके पेट में बच्चा है बोला प्रमाण वृत्ति के पेट में बच्चा तो कहां से आया बोले प्रमाता से जो चैतन्य है ना प्रमाता वो प्रमाण वृत्ति वृत्तारूढ़ हुआ इसलिए और इसी में से प्रमेय निकलने वाला है प्रमे भी है इसमें तो प्रमेय होता है बच्चा और प्रमाता होता है पिता और एक ने एक की वजह से आकार आया और एक की वजह से आकार परिकुष्ट हुआ यदि ईदता अंश जो है वो विषय में से आता है तो अनिदम जो है वो प्रत्यक्ष आता है ये प्रमाण प्रति ज्ञान हुआ अब ये इदम और अनिदम दोनों का विवेक ना होना इसी का नाम अध्यास है अध्यास माने आहा। यह और यह नहीं यह और यह नहीं दोनों का मिल जाना ऐसा बोले सुसुप्ति में ना सुसुप्ति की क्या दशा है सुसुप्ति तो में न प्रमेय है कुछ और न प्रमाण का व्यवहार है प्रमाण प्रमेय का व्यवहार सुसुप्त काल में नहीं है स्वप्न में दुखाकार वृत्ति होती है परंतु सुसुप्ति में दुखाकार वृत्ति नहीं होती। होते आपको मालूम है अब वहां से जब दुख के अनुभव करते हैं, हैं स्मरण करते हैं क्या स्मरण करते हैं सुख महामस्तु महा न सु न किंच मैं सुख से सोया तो बोले वहां भी सुख विषय है और मैं वहां भी प्रमाता है एक देख देखो बात बोले नहीं वहाँ सुख विषय नहीं है असल में जागृत और स्वप्न अवस्था में दुख का जो अनुभव होता है उस दुख का अभाव होने से ही वहां दुखा भाव मात्र को ही सुख कहते हैं ऐसा अच्छा भाई तो जिसको दुख का अनुभव होता है उसी को दुखा भाव का अनुभव होता है दुखा भाव भी विषय है जरूर विषय है नहीं तो अविनाशी में निर्विशेष में चिन्ह में संस्कार तो होता ही नहीं जब सुषुप्ति का संस्कार नहीं होता तो जागृत में अनुभव कैसे होगा स्मरण कैसे होगा बिना संस्कार के बिना संस्कार के स्मरण कैसे होगा इसलिए सुषुप्ति काल में भी अपनी अपरिच्छिन्नता का ज्ञान हुआ नहीं है और अपनी परिचिनता की भ्रांति तो मिट्टी है नहीं तो सुसुष्टि काल में भी जो संस्कार और सुखानुभूति और अज्ञान तो दुखा भाव का दुखा भाव में सुखभ भ्रांति वहां भी दुखा भाव में सुखभ भ्रांति है वहां भी अनुभव रूप में अनुभवित्व भ्रांति है कि मैं अनुभव करता हूं और नारायण अज्ञान का दृष्टा होने पर भी न किंचित अवेदिशाम अज्ञान का अपने में आरोप विद्यमान है न किंचित अवेदिशाम मैंने कुछ नहीं जाना तो देखो सुसुक्ति दशा में भी अपने में अज्ञान का आरोप है और दुखा भाव का ज्ञातृत्व तो भी है यदि तुमको सुख मालूम पड़ा तो न किंचित अवेदिशम कहना गलत है और ना न किंचित अवेदिशम यदि हुआ तो सुख महान स्वाम कहना गलत है देखो, देखो वहां विरोध है कि नहीं मैं सुख से सोया तो सुख तुमको मालूम पड़ा कि नहीं है ना, आराम मिला कोई दुख नहीं था हमको मालूम है कोई दुख नहीं था अच्छा मैंने कुछ नहीं जाना तो तुम एक तो कहते हो कि मैंने कुछ नहीं जाना और दूसरी ओर कहते हो दूसरी ओर कहते हो कि कोई दुख नहीं हुआ तो कोई दुख नहीं हुआ ये तुमने जाना इसलिए वहां भी तुम जाना स्वरूप थे है? और मैंने कुछ नहीं जाना ये अज्ञान का अपने में आरोप किया परंतु मैंने कुछ नहीं जाना ये कैसे जाना तो वहाँ भी तुम ज्ञान स्वरूप थे तो दुखा भाव रूप जो अन्यता है अन्य है और अज्ञान रूप जो अन्य है उसका आरोप अपने आप में बना रहा सुसुप्ति होने पर भी तुम अपने को है ना तुम अपने को यही जो यहा दुखी रहते हो ना इस दुखी पने के अभाव को देखते रहे और यहाँ जो विषयों को जानते हो इन विषयों का इन विषयों के अभाव को देखते रहे हाँ, इन यहाँ जो वृत्तियों को देखते हो इन वृत्तियों के अभाव को देखते रहे तो वहाँ भी तुम्हारा जो अनिदम अंश है वो इदम के साथ इदम के साथ मिला रहा, रहा। अब या और अब बोले यह और यह नहीं यह और यह नहीं इन दोनों का विवेक करो तुम्हारे यहां में दोनों चीज मिलेगी एक अंश से तो वो इदम मालूम पड़ेगा यह दुखी यह सुखी यह रागी यह द्वेशी यह ज्ञाता यह ज्ञानी है न यह और एक अंश से मालूम पड़ेगा कि इन बदलनी वाल, बदलने वाली चीजों में ये न बदलने वाला है अशरीरम शरीरेशवस्थिता महातम विभुरा विभूमात्मा मतवाधी न सोचती अशरीरम शरीरेतु तुम तो शरीरों में रहकर भी शरीर से रह अच्छा जी अशरीर आत्मा एक शरीर की सुसुक्ति को अपनी माने और दूसरे शरीर की सुसुक्ति को अपनी न माने ये कैसे हो सकता है ये तभी हो सकता है जब संपूर्ण भेदों का प्रकाशक और न्यारा होने पर भी एक अंतकरण गत को अपनी मानता है तो अंतकरण से उसका तादाद में हुआ कि नहीं हुआ सुसुप्ति अंतकरण में होती है ब्रह्म की सुसुप्ति नहीं होती चेतन की सुसुप्ति नहीं होती आत्मा की सुसुप्ति नहीं होती सुसुप्ति होती है अंतकरण की और वो उसको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है तो क्यों एक शरीर की सुसुप्ति से तुम्हें क्यों प्रेम है सुसुप्ति में विश्राम मिलता है आराम मिलता है दुख नहीं होता है तो समाधि से क्यों प्रेम है नाराज बिल्कुल जो हेतु सुसुक्ति से प्रेम करने में है वही हेतु समाधि से भी प्रेम करने में बाध्यताम बाध्यताम इस समाधिया जो सुधी भव है विद्वानों के जो सड़े विद्वत प्रवर हैं तो उनको ये चाहिए कि पहले ये समाधि का जो रोग है इसको काटे समाधिया समाधि नहीं है आधी है अधी भी है बाध्यता बाध्यता <laughs> में लोग एक अंतकरण में भासती है एक समय में भासती है अंतर अंतर्देश में भासती है अंतर देश में भासने के कारण देश परिच्छि है वह देश में नहीं है और एक काल में भासने के कारण काल परिच्छिन्न है और एक अंतकरण में भागने के कारण व्यक्ति परिच्छिन्न है वस्तु परिच्छिन्न है तो ये स्वयं प्रकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा कैसे हो सकती है तो अहम में ऐसा लगता है कि हम जो लोक में व्यवहार करते हैं अहम अहम उसमें कुछ मेल पड़ गया है और तो जैसे चौपाटी पर क्या खाते हैं भेगा कुछ बोलते है न आ, भेला पूरी हो गया है इसमें इदम और अनिदम दोनों का समावेश हो गया है तो अब ये जो आत्मा है इसको कहो कि ये अस्मत प्रत्यय का विषय तो अध्यक्ष न अंते न ये अस्मत है ना? अस्मत् प्रत्यय विषय है अध्यस्त रूप से उपाधि सहित रूप से ये अस्मत् प्रत्यय विषय है मैं मैं मैं अन्यस्त रूपेण और अपने अध्यास रहित स्वयं प्रकाश रूप से ये अनिदम है अनिदम अंश में ये प्रत्यय का विषय नहीं है तो जब ये बोलते हैं कि भाई तुम कहते हो कि आत्मा का अनात्मा के साथ अभ्यास हो गया है ऐसा जब बोलते हो कि आत्मा का अनात्मा में अभ्यास हो गया है और अनात्मा का आत्मा में अभ्यास हो गया है तो अनात्मा का जो दुख दारिद्र है वो तुम्हारे ऊपर आ गया और आत्मा की जो प्रकाश रूपता है वो अंतकरण में चली गई और इसको लेकर के जो अहम का व्यवहार हुआ वो जन्म मरण रूप व्यवहार हुआ दुख रूप व्यवहार हुआ ये ज्ञान होना आवश्यक है अच्छा आप देखो ये इदम और अनिदम का मेल जो है वही असमत प्रत्येगा इदम माने यह हमारे कई है महात्मा हो तो वो यह मैं नहीं बोलते हैं वो तो बोलते हैं यह और यह नहीं है न दोनों का यह और यह नहीं का मेल अहम है और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमार्थ तत्व है उसमें न यह है न मैं है वही वही अपना असली अपना आता वही है अब देखो कि हमारे अहम अहम में आखिर भांस का क्या है जिन लोगों को मनोवृत्तियों के विश्लेषण का शौक हो मनोविज्ञान का अध्ययन तो आजकल बहुत चलता है पर वो तो प्रायब का हो तब पढ़ने में मन लगता है है ना? तो, यदि केवल काम का ही विश्लेषण न करना हो निष्काम का भी विश्लेषण करना हो है न ये काम जो है ये अंतकरण का एक पक्ष एक पहलू है और निष्कामता जो है वो अंतकरण का दूसरा पहलू है तो उन लोगों से मैं सिफारिश करता हूँ कि उन्हें पंचपादिका का ये अंश अवश्य पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने ईदनता और अनिदनता का विवेक किया है तो देखो ये जो हमारे अहम प्रत्यय प्रत्यय भाजता है, प्रत्य है। तो ये बाहर से ही आके कुल का कुल भाजता है कि भीतर से भी कुछ आता है कि बाहर भीतर दोनों से आता है, है? कि कहीं से नहीं आता है।, है कि आता है न आता है न जाता है भाजता है देखो चार बाग पक्ष यह है कि सब बाहर से ही आता है और विज्ञान पक्ष ये है कि सब भीतर से ही आता है जैन पक्ष ये है कि बाहर भी है भीतर भी है शून्यवादी पक्ष है न बाहर है न भीतर है ना हम है न इदम है और वेदांत पक्ष ये है कि अहम और इदम दोनों अखंड सत्ता में भान मात्र है परंतु अखंड सत्ता है बौद्ध पक्ष में अखंड सत्ता नहीं है न और खंड सत्ता भी नहीं है जैन पक्ष में अहम और इदम दोनों सत्य हैं। है विज्ञानवादी पक्ष में केवल अहम रूप जो है ना माने वृप्ति विज्ञान जो है उसके आधार पर प्रवृत्ति विज्ञान होता रहता है दोनों धान मात्र हैं परंतु अधिष्ठान नहीं है अहम और इधम दोनों प्रत्यय मात्र हैं परंतु अधिष्ठान नहीं है और जैन पक्ष में अहम और इधम दोनों सत्य हैं परंतु अधिष्ठान नहीं है विज्ञान पक्ष में अहम इधम दोनों मिथ्या हैं पर अधिष्ठान नहीं है चार बात पक्ष में ईदम सत्य है और अहम उसका बच्चा है अधिष्ठान नहीं है बोला वेदांत पक्ष में अहम इदम दोनों मिथ्या हैं और अधिष्ठान सत्य है ये इसका विवेक है अच्छा तो आओ अब करता भोगता चिदात्मा अहम् प्रत्यय प्रत्यय भाषते ये जब अहम् अहम् अहम का जो हमारा पुरान होता है तो ये चिदात्मा तो भई है, है परंतु दो बात इसके साथ और भासती है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं यही असल में विद्या और अविद्या पक्ष का बाह्य हेतु है आपको तो सुनाता हूँ विद्या पक्ष का अंतर हेतु एक है और बाह्य हेतु एक है तो ये कैसे तो देखो कर्म तो मशीन भी करती है, है ना परंतु भोग मशीन नहीं कर सकती भोग तो जीवात्मा करेगा ना भोग जो है सुख दुख ये तो ज्ञाता को होगा अंध जड़ को तो भोग नहीं होगा ना परंतु कर्म तो जड़ में भी होता है हमारे करने से भी होता है न करने से भी होता है बोला विकार जितने होते हैं वो बिना किए होते हैं तो, जैसे एक, एक मकान बना दो ईट पत्थर की कोई चीज बना दो समय से वो क्षीण हो जाएगा है तो ना एक आम घर में रख दो वो सड़ जाएगा सड़ के माटी हो जाएगा तो विक्रिया तो हो रही है ना विक्रिया विक्रिया जिसको बोलते हैं विकार वो अपने हाथ होता है और संस्कार करना पड़ता है बोला काम क्रोध अपने हाथ आते हैं और ब्रह्मचर्य और अहिंसा का व्रत लेना पड़ता है ये बात आपके ध्यान में है न तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य कर्तृत्व पूर्वक होंगे और काम क्रोध जो है वो बिना कर्तव्य के बिना कर्तृत्व के प्रकृति में विकार रूप से आएंगे और उनके हम अपने को उनका कर्ता बना करके सुखी दुखी हो जाएंगे ये देखो शांति का विवेक है बोला काम क्रोध अपने आप हाँ आवेंगे प्रकृति में और हम कहेंगे कि हम, काम, हम करता अहम करता है न और उनको अपने ऊपर ओढ़ लेंगे लेकिन संस्कार करना होगा तो ब्रह्मचर्य प्राकृत नहीं आता है और ये आजकल की फिलोसफी से विपरीत है बोले कि जो प्राकृत न हो उसको स्वीकार ही मत करो देखो तो ब्रह्मचर्य अपराकृत हो गया ना अहिंसा अपराकृत हो गई अच्छा वो बात करते हैं पर आपको विद्या अविद्या का बाह्य हेतु बताते हैं अविद्या का बाह्य हेतु है कर्म और विद्या का बाह्य हेतु है भोग आप ध्यान करके देखो कार्य करण कर्तृत्व हेतु तो प्रकृति रोचते पुरुष सुख दुखान्व हेतु रोच्य पुरुषोपस्थिति पूर्वक भोग होगा और पुरुषोपस्थिति के बिना प्रकृति से ही कर्म हो जाएगा तो कर्मेन्द्रिया जो है हाथ पांव आदि है ये कर्म के हेतु है हैं और जो ज्ञानेन्द्रिया हैं देखो ज्ञानेन्द्रिय कहने विद्या इंद्रिय अविद्या इंद्रिय इंद्रियों के दो भेद बना लो अविद्या इंद्रिय है कर्मेंद्रीय और विद्या इंद्रिय है ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय कर्म होता है और विद्या इंद्रिय की प्रधानता से भोग होता है और सुखाकार दुखाकार वृत्ति जो है वो फल वृत्ति है वो जैसे प्रमा होती है ना प्रमेय को विषय करने पर जैसे प्रमा वृत्ति होती है वैसे भोग वृत्ति होती है आपको बात यहां तो ये जो चिरात्मा है ये कर्म इंद्रिय की प्रधान से कर्ता और ज्ञान इंद्रिय की प्रधान से भोगता अपने को मानता है आप अपने को इंद्रियों से बाहर निकाल दीजिए विविप्त कर दीजिए ना मैं कर्म इंद्रिय हूं और ना मैं ज्ञान इंद्रिय हूँ और ज्ञान इंद्रिय में अंतर इंद्रिय को भी ले लीजिए, मन और बुद्धि को भी है मन और बुद्धि को भी ले लीजिए तो क्या होगा है आप कर्ता भोगता नहीं है चिदात्मा है लेकिन अहम प्रत्यय में ये भागता है अच्छा आत्मा जो है आंतर हेतु एक दिन विद्या अविद्या का बता चुका हूं क्या आत्मा वेद्य नहीं है वो वेद्य वैलक्षण जो आत्मा का है है ना वो अविद्या का आंतर हेतु है, है और स्वप्रकाश अपरोक्षता जो है वो विद्या का अंतर हेतु है आत्मा ही अपरोक्ष स्वप्रकाश रूप से जाना हुआ विद्या रूप है, है? और अवैध में जाना हुआ अविद्या रूप है। और ये संसार में जो कर्म होते हैं वो अविद्या इंद्रियते होते हैं हाथ को सूझता नहीं पांव को सूझता नहीं मूत्र को सूझता नहीं है ना पायु इंद्रिय को सूझता नहीं वाह को सूझता नहीं है ना? ये जो अति है कर्म प्रधान जो इंद्रियां है ये अविद्या का बाज्य हेतु है और ज्ञान इंद्रियां जो है इंद्रियां, ये विद्या का बाह्य हेतु है इनसे भोग होता है परंतु भोग भी ज्ञानेन्द्रियोपाधिक है और कर्म भी कर्मेंद्रियोपाधिक है निरुपाधिक जो आत्मा है उसमें न कर्म शक्ति है और न तो भोग शक्ति है माने निरिंद्रिय जो आत्मा है निरिंद्रिय किन्तु स्वयं प्रकाश उसमें न कर्तृत्व है और न तो उसमें भोगतृत्व है ऐसा है कि किसी किसी दिन कोई बात शायद मुश्किल लगे पर एक बार दो बार तीन बार समझोगे सुनोगे तो वो बात बिल्कुल आपके ध्यान में आ जाएगी ये आत्मा में कर्तापन जो है वो औपाधिक है अच्छा कहो कि ये कर्म में अच्छा बुरा कहाँ से हो जाता है तो आप बिल्कुल नहीं समझना कि कर्म में अच्छा बुरा होता है ये बिल्कुल तत्त देश तत्काल तक तत्त तक जाति तत्त शास्त्र की रीति से कर्म में धर्मा धर्माधर्म विधित कर्म का नाम धर्म हो जाता है और निषिद्ध कर्म का नाम अधर्म हो जाता है और इसी प्रकार विहित भोग का नाम धर्म हो जाता है और अनिषिद्ध भोग का नाम अधर्म हो जाता है और ये प्रत्येक संप्रदाय में प्रत्येक जाति में प्रत्येक देश में प्रत्येक काल में है प्रत्येक संप्रदाय में पृथक पृथक होता है इसमें राघ द्वेश करने का कोई राघ द्वेश करने का कोई कारण ही नहीं है और ये जो चिरात्मा है नारायण और जरा निरूपाधिको तो, तो देखो वासना वासित जो अंतकरण है अब अंतकरण क्या है कर्म हो और कर्म भोग से की वासना से बासित प्रज्ञा कम विद्या कर्मणी समन्वय पूर्व प्रज्ञा का जरा देखो ना क्या क्या मजेदार है आप मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहें विद्याद्या समन्वय अभेते ये ही कर्म और यही विद्या यही ज्ञानेन्द्रिय जैसा ज्यानेंद्रे से भोग किया गया है जाना गया है और जैसा से कर्म किया गया है, है? और जैसी बुद्धि रही है, है? वो कर्म और भोग के वासना से बासित जो बुद्धि है नारायण देखो उससे अपने को अलग करोगे तब ये इतिहास तब विद्या कर्मणी समन्वय वेदे पूर्व प्रज्ञा देखो आपको तो केवल स्मरण दिलाता हूँ आप रोज पाठ करते हो विद्यामच अविद्यामचो जस तदवेदो जो लोग शंकर भाष्य का खंडन करते हैं हैं वो तो तत्व के संबंध में तत्व विवेक के संबंध में बालक हैं यह विद्या और अविद्या का समन्वय है कर्म और भोग को कर्म और कर्म ज्ञान को समुचित करके अपना व्यवहार चलाना चाहिए ये, ये तत्व ज्ञान का प्रसंग नहीं है व्यवहार ज्ञान का प्रसंग है माने आंख से देखो और पांव से चलो और पांव से चलते जाओ विद्यांविद्यां जस पद वेदो वैज्ञान अनुसार आंख बंद कर लोगे और पांव से चलोगे तो मरोगे और चलोगे नहीं केवल आख से देखते रहोगे तो भी मरोगे बासनाएं तो आती रहेंगी वो सत्यानाश करेंगे तो कर्म और ज्ञान दोनों को मिला करके तो जीवन चलेगा और जो आत्म वस्तु है वो विद्या अविद्या इन दोनों से विलक्षण है इसी से अंधम तमहा है ना है? अंधन तमह प्रविशंति जे अविद्याम तो जे विद्यायाम रता तो ये ये बहुत विलक्षण बहुत विलक्षण बड़ी गंभीर रीति है तो ये जो चिरात्मा है तीन बात मालूम पड़ती है मैं कर्म करने वाला हूँ मैं भोग भोगने वाला हूँ और मैं जानने वाला हूँ तो अब कर्म को कर्मेन्द्रिय के साथ जोड़ो भोग को ज्ञानेन्द्रिय के साथ जोड़ो जानने वाला हूं को वासना बासित संस्कार से वासना बासित संस्कार से अनुबिध जो प्रज्ञा है उसके साथ जोड़ो और जो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है जिसमें इदम और अनिदम नहीं है न उस आत्मा की खोज करो नारायण अध्यात्म जाएगा अच्छा कल्पना